सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं उनकी बातें सुनते हैं उनसे कुछ अनुभव रिकॉर्ड करते हैं जो अनुभव हम सभी को मोटिवेशन देता है तो वहीं आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ जबलपुर से शंकर शरण जी हैं जो सीनियर सिटीजन हैं सिक्सटी रनिंग में भी अपने काम खुद करते हैं यात्राएं भी करते हैं और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए भी हैं और काफ़ी अच्छी जो सेवाएँ हैं वो उनसे जितना होता है वो करते हैं और स्वयं पुरुषार्थी भी हैं खुद के लिए भी उन्होंने कुछ विशेष अभ्यास करना और ज्ञान का मनन चिंतन करना इस तरह की बातें वो करते रहते हैं इस तरह का उनका जो है दिनचर्या बना हुआ है सवेरे से शाम तक का अपना एक विधि विधान बना के रखे हुए हैं उसके बाद वो चलते हैं बहुत ही अच्छा अनुभव उनके पास है और पूर्व में वो आर्मी ऑफिसर रहे हैं आर्मी की सेवाएँ उन्होंने दी हैं की है और अभी आर्मी से रिटायर होकर रिटायरमेंट का लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छा एक जीवन का बहुत ही सुंदर अनुभव है जो हम लोग सुनेंगे आप सभी की तरफ से शंकर शरण जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी में मैं शंकर शरण कटरा जबलपुर निवासी मेरे पिता एपी पी नर्मेदा हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर गीता के उनको पूरा कंठस्थ था गीता ज्ञान का उनको पूरा अभ्यास था वो सुबह से शाम कई बार गीता का पारायण किया करते थे उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया हूँ पिछले तीन वर्ष से मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ मेरी दो युगल हैं वो पिछले आठ वर्ष से इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने मुझे इसमें आने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस संस्था में आके अभी मैं जबलपुर में गीता पाठशाला चलाता हूं साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी शिव स्मृति भवन भोरताल में अपनी सेवाएं देता हूं शंकर चरण जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो आइए आपके पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ ख़ास बातें जैसे बचपन की बातें हम सुनना चाहेंगे आपका बचपन किस जगह पे बिता और स्कूलिंग कैसे रही और उस समय आपके माता पिता क्या करते थे और आपके परिवार में कितने लोग थे मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जब से मैंने वो संभाला मुझे मैं उनको शिव परमात्मा को शंकर के रूप में शंकर पिंडी के रूप में मानता था और उनकी आराधना करता था हमेशा मतलब वो उपास वगैरह भी रहता था और जो मेरी माता जी थी वो काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल थी और पिता तो जैसा कि मैंने बताया कि वो गीता का उनको पूरी गीता कंठस्थ थी और अपनी उंगलियों के ऊपर वो हर अध्याय का जो भी श्लोक पूछेंगे वो फटाक से बता देते थे तो ये एक मेरा प्रेरणा स्रोत था साथ ही साथ वो अखंड ज्योति में अपना लेख दिया करते थे उनके लेख काफ़ी प्रकाशित हुआ करते थे है न तो पिता के जो संस्कार हैं कुछ मुझ में परिलक्षित हुए तो अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब मेरा जो जिंदगी है जो ईश्वर आधार आराधना में ही गुजारना अच्छी बात है बचपन की बात बचपन में ऐसा इस्कूल बचपन में मैं मेरे पिता तो गणित के अध्यापक थे तो बचपन से ही मुझे वो, वो प्रेरणा दिया करते थे कि बच्चे पढ़ना हैगा तो पढ़ाई में मेरा विशेष ध्यान रहता था और मैं पढ़ाई में काफ़ी आपने भाई बहनों से काफ़ी अच्छा था और मेरे दो भाई और हैं चार बहनें हैं तो मेरी एक बड़ी बहन वो भी बाबा के इसमें समर्पित हैं और मेरे जो दो भाई हैं वो भी अभी एक रिटायर हो चुके हैं जो ज्वाइंट डायरेक्टर कानपुर से रिटायर हुए हैं और सबसे छोटा भाई अभी इनकम टैक्स में है वो दो साल में रिटायर होने वाला है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं शंकर शरण जी हमारे साथ हैं और रिटायर आर्मी से हो चुके हैं और अभी आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें उनसे होंगी तो मैं चाहूँगा कि शंकर शरण जी आप अपने बचपन की कुछ बातें बताइए गांव की स्कूलिंग के बारे में आपने कहाँ कहाँ एजुकेशन लिया है उसके बारे में मेरा जन्म जो है दमोह डिस्ट्रिक्ट में हुआ था मध्य प्रदेश में सनसाठ के आसपास मैं अपने पिता के साथ जबलपुर आ गया था मेरे पिता गणित के प्राध्यापक थे ए पी नर्मदा हाँ सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद के ऊपर फिर वो रहे मेरा जो पढ़ाई का जो बचपन था वो जबलपुर में ही बीता और उसमें पहले जो पढ़ाई हुआ करती थी बहुत सख्त हुआ करती थी और पढ़ाने वाले भी अपने पूरे डिवोशन के साथ हम लोगों को शिक्षा दिया करते थे अगर कोई कोई सवाल नहीं बनता था तो हमने मार भी खाई है तो उसका परिणाम ये रहा कि आज मतलब हमारा जो जीवन है सुधर गया क्योंकि तो बचपन का आधारशिला तो वही होती है ना जो हमारे गुरुजन व माता पिता हमें देते होंगे उसी के आधार पे तो हमारा जो बिल्डिंग का निर्माण होता है तो हमारा जो पढ़ाई लिखाई काफ़ी हद तक अच्छा रहा और हम अपने क्लास में हमेशा अव्वल रहे और मेरे साथ प्रसिद्ध हास्य कलाकार रजनीकांत जो मेरे साथ पढ़ा करते थे तो मेरे क्लास टीचर हुआ करते थे सोनी जी वो काफ़ी सख्त थे परंतु साथ ही साथ वो इस सांस्कृतिक प्रोग्रामों में काफ़ी हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते थे तो इस तरीके से जब प्रोत्साहित जब हमको करते रहते थे तो हम बच्चों का भी जो था मनोबल बढ़ा रहता था बचपन में हम लोग साइकिल से जाया करते थे स्कूल काफ़ी दूर हुआ करता था करीब सात पाँच छः किलोमीटर दूर हुआ करता था कभी पिता के साथ जाते थे कभी स्वयं अपने साइकिल से जाया करते थे तो उस समय ये साधन नहीं थे स्कूटर वगैरह नहीं थे जिसके कारण हम लोगों को कभी कभी पैदल भी जाना पड़ता था कभी साइकिल अगर, अगर अवेलेबल नहीं होती थी तो हमको पैदल भी जाना पड़ता था तो पहले के अध्ययन में हमको काफ़ी अध्ययन के साथ साथ हमको मेहनत भी करना पड़ती थी जिसका परिणाम ये है कि हमको अपने जीवन को उच्च बनाने का हमको अच्छा मौका मिला और हमने दूसरों से एक ये लिया शिक्षा लिया हम कब हम हमेशा उन उन लोगों को देखते थे जो हम अच्छे पढ़े लिखे रहते थे और उच्च उच्च पद पा जाते थे उनको देखते थे कि भाई यह जैसे पढ़े हैं तो इसी तरीके से हमें भी मेहनत करना हमारे चार बहनें तीन भाई थे तो हमारे सारे भाई बहन अच्छे अच्छा अध्ययन किए उन्होंने लोगों ने दो भाई हमारे जो थे वो इंजीनियर थे मैं मैंने उनको छोटे वाले भाई को भी इंजीनियर बनाने में काफ़ी सहयोग किया क्योंकि तो मेरे पिता जो थे सन सेवेंटी uh, एट में रिटायर्ड हो गए थे सेवेंटी एट में रिटायर होने के बाद मेरे ऊपर दो बहनों और दो भाइयों का शादी ब्याह का जिम्मेवार हो गया था क्योंकि तो उस समय जो था और कोई विकल्प नहीं था तो मुझे काफ़ी इस में संघर्ष करना पड़ा उनको बढ़ाने के लिए उनको बढ़ाने पढ़ाने के साथ साथ मैंने अपने दो भाइयों दो बहनों की शादी किया उसके बाद फिर मेरा भी शादी हो गया था तो मेरे भी दो बच्चे और दो लड़कियां और एक लड़का था तो मैंने उनको भी पढ़ाया लिखाया और उनकी भी शादी ब्याह किया और छोटे बेटे को भी पढ़ाया तो इस दौरान मेरी पोस्टिंग जबलपुर से नेतारसी हुई तो नेतारसी में मेरा काफ़ी अच्छा समय रहा संघर्षपूर्ण भी रहा क्योंकि वहाँ पर मुझे चिलेंस की नौकरी थी डिफेंस की नौकरी में क्या है था कि मुश्किलें काफ़ी आती रहती हैं जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं शंकर शरण जी आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है अपनी बचपन की बातें आपने बताया उसके बाद आपके पिताजी रिटायर होने के बाद पूरा जो परिवार का जिम्मेवार है वो आप पर आया और आप आर्मी में काम करते हुए भी अपने परिवार को अच्छी तरह से देख रेख किया जिसके बारे में आपने बताया आइए दोस्तों वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनते हैं आप सुनाया है रीड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो गाते हथते लंबे नमस्ते ओम शांति मैं हूं हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में शंकर चरण जी हमारे साथ हैं जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं सिक्सटी रनिंग में अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं उनसे और आशा करता हूँ शंकर शरण जी को सुनकर आपको अपनी जीवन की कहानी भी याद आ रही होगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है हम लोग भी फील करते हैं अपने दादा दादी से या अपने पिताजी से कई बार इन चीज़ों को सुनते हैं किसी बात पर वो चीज़ें हमको सामने बता देते हैं तो आइए आप शंकर चरण मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आपने बचपन में पढ़ाई वगैरह पूरा कर लिया है और उसके बाद आप आर्मी में क्या डायरेक्टली ज्वाइंट हुए या कोई नौकरी करना चाहते थे किस तरह से आप आर्मी में आए उसके बारे में बताइए मेरे एजुकेशन पूरा होने के बाद नौकरी के लिए काफ़ी तलाश किया फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली या अपने डिफेंस में जाने के लिए डिफेंस में जाने के लिए मैंने दो जगह अप्लाई किया था दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ परंतु मैंने जो अपने इंडियन फील्ड गन जहाँ पर जिसे बनती वहाँ पर मैंने कंट्रोलेट ऑफ क्वालिटी एशोरेंस वेपन्स में मैंने एज ए चार्ज मैन पद के ऊपर वहाँ पर नौकरी किया और वहाँ से नौकरी नौकरी मुझे नौकरी तो पसंद थी क्योंकि मेरे पास वही एक आल्टरनेट था क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी थी साथ ही साथ नौकरी के दौरान मुझे अपने ऑफिसर्स का काफ़ी सहयोग मिला और इसी दौरान मेरी पोस्टिंग दिल्ली में भी हुई मैं दिल्ली में भी था वहाँ पर मुझे वेपन्स के जितने भी आइटम्स मैन्युफैक्चर होते हैं प्राइवेट फर्म्स में या कोई फैक्ट्री वगैरह बनाती है तो उनका इंस्पेक्शन क्वालिटी एशोरेंस करना होता है तो उसमें मेरी पोस्टिंग जलंधर में हुई गुड़गांव में हुई और अपने फरीदाबाद में हुई इस तरीके से मैंने वहाँ पर अपने जो अनुभवों का वहाँ पर काफ़ी लाभ उठाया कि किस तरीके से हम अपने देश की सेवा के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स हम अपने फौजियों के लिए बना सकें ये मेरा प्रथम दायित्व था जिसे मैंने बखूबी निभाया मैंने इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया मैंने जो क्वालिटी uh, थी उस क्वालिटी के मुताबिक अपने जो भी सामान था उसको मैंने पास किया और जो सब स्टैंडर्ड माल था उसको कभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग जो हो गई फिर जबलपुर हो गई जबलपुर में मुझे एक साल रहने के बाद फिर मुझे, मुझे सेंट्रल प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट इटारसी में पदस्थापना हुई तो वहाँ पर भी मुझे जो गोलों का परीक्षण होता हैगा लाइव होता है वहाँ पर जो जो भी फैक्ट्रियों से आर्डनस फैक्ट्री चांदा अम्बाजरी अर्बन कांडूजी सब जहाँ कहीं भी हमारे ये अपने एम्यशनस बनते हैं उनकी टेस्टिंग जो है सी में होती है सी में उसका परीक्षण होता है तो मुझे गन्स देने का आ, मेरे पास ऑर्डर रहता था तो मुझे जो अच्छी से अच्छी गन अच्छी, अच्छी हालत में गन प्रोवाइड करना होती थी उसके द्वारा परीक्षण पर होता था परीक्षण के बाद फिर मेरा गन का इंस्पेक्शन होता था कि ये गन हम मतलब इन ऑल स्पेक्ट सही वर्क कर रही है कि नहीं तो जब आ, हम सब पूरे इंस्पेक्शन टीम जब सेटिस्फाई um, हो जाती थी तब हम तभी हम इसको इस, आ, प्रूफ के लिए भेजा करते थे ये तो इसमें भी मैंने मेरा ये मेरी आ, आत्मिक दृष्टि से मुझे ये संतोष है कि मैंने अपने देश के लिए जो भी कार्य किया वो पूरा पूर्ण दायित्व के साथ किया उसमें कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं दिया शंकर शरण जी, जी।, जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपने आर्मी के समय में जो आपने कार्य किया उसको आपने काफ़ी बखूबी अच्छी तरह से निभाया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इंटरेस्टिंग कि आपको गन बनाने का जो चार्ज था वो आपके पास था और ये आ, क्या सभी पार्ट्स अलग अलग जगह से आते थे गन्स में जब रिपेयर वगैरह का कुछ काम होता था तो कई जगह से आते थे पार्ट्स आते थे कई पार्ट्सों के प्रूफ भी होता था तो प्रूफ के लिए भी हमारे पास अलग अलग फैक्ट्रियों से पार्ट्स आया करते थे तो वो हम गन में फिट करके उनका प्रूफ करवाते थे तो प्रूफ प्रूफ के बाद फिर उसका पुनः निरीक्षण होता था निरीक्षण के बाद ही उसको ओके देते थे अगर निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी त्रुटि पाई गई तो उसको रिजेक्ट कर देते थे स्टेट में उस ये जो सिलसिला है अलग अलग जगह से या फिर जो भी आपके ऊपर कौन है आपके नीचे कौन है इस तरह का ये जो गन बनाने के लिए कितने लोगों का टीम जो है निरीक्षण के लिए होता था हमारे जो हमारे जो स्थापना के जो प्रमुख हुआ करते थे ब्रिगेडियर हुआ करते थे ब्रिगेडियर के बाद जो कर्नल हुआ करते थे कर्नल के बाद मेजर हुआ करते थे मेजर के बाद जो इंस्पेक्शन टीम हुआ करती थी इस तरीके से ये पूरा चैनल से हमारे इंस्पेक्शन जो हो जाता था शुरू में एग्जामिनर्स जो है चेक करते थे एग्जामिनर्स के बाद चार्जमैन चार्जमैन के बाद असिस्टेंट फोरमैन फोरमैन फिर मेजर कर्नल आफ्टर ऑल फिर ब्रिगेडियर साहब को इसकी सूचना दी जाती थी कि ये जो आइटम्स है ये पूरे क्लियर हो गए हैं तो यह हमारा ये चैनल काफ़ी लंबा हुआ करता था अच्छा। इसलिए इस चैनल में कहीं पर भी अगर कोई त्रुटि होती थी तो कोई ना कोई तो पकड़ लेता था तो किसी से भी लैप्स होने की संभावना होती नहीं थी क्योंकि टीम जो होती थी बहुत परफेक्ट हुआ करती थी तो वो अपने नीचे ही चैनल से उस उस चीज़ को पकड़ लिया करती थी ताकि मतलब आगे जाके हमको किसी प्रकार की शिकायत निये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं शंकर चरण जी अपने जो है आर्मी के समय में जिस तरह से बैक ऑफिस में काम करते रहे बंदूकों को बनाने का और वो किस तरह से प्रोडक्शन होता था किस तरह से निरीक्षण होता था उसके बारे में उन्होंने बताया और चलिए आगे बढ़ते हुए जब देश की बातें चल रही हैं देश की रक्षा की बातें चल रही हैं तो देशभक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हम लोग सुनेंगे आप सुनें हैं 90.4 एफएम सुनते रहो रहो जब जीरो दिया मेरे भारत ने भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब घिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशम भारत तो यू चांद जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहा पहले आई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 बढ़ता ही रहे और फूले बढ़ता ही रहे और फूले फले चुप क्यों हो गए और सुना भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्ली जहां की रीत सजा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 काफ़ी जो है उनकी परीक्षण जो है अलग अलग लोगों से होती थी अलग अलग लोगों उसको चेक करते थे और उसके बाद जब पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हो जाता तो वो चीज़ें जो है फिर ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाता था तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आर्मी में काम करना साधारण काम नहीं है काफ़ी जो है एक समर्पण भाव के साथ जीवन जीना पड़ता है दुनिया से अलग होके रहना पड़ता है और वहाँ पर दिन रात आप देश की सेवा में अटेंशन देना पड़ता है तो किस तरह की मुश्किलें आपको पर्सनली होती थी उसके बारे में बताइए सर्विस के दौरान हम लोग को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हम जैसे कभी कोई गन फेलवर हुई तो उसके लिए हमको कभी पोखरन जाना पड़ता था कभी कारगिल जाना पड़ता था कभी सियाचिन जाना पड़ता था इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर में जाने के लिए हम लोग को काफ़ी परेशान जब जैसे पोखरन जाएंगे तो वहां गर्मी का काफ़ी ये रहता था तो वो उस टेरेन में हमको काम करना मुश्किल तो होती थी परंतु चूंकि देश की देश का सवाल है तो इसलिए हमको उसमें भी कोई हम अपना ये नहीं देखते थे, थे। कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे हम लोग बाकायदा जाते थे कारगिल में मैं इक्कीस दिन रहा इक्कीस दिन रहा इक्कीस दिन के दौरान वहाँ काफ़ी बर्फ पड़ती थी उस बर्फ के दौरान भी जाके हमको गनों का इंस्पेक्शन करना इंस्पेक्शन करके उनको सर्टिफिकेट देना ये भी एक चैलेंजिंग जॉब था सियाचिन में भी इस यही हालत थे कभी हमको टेस्टिंग में जाना पड़ता था कि भाई जाइए आप टेस्टिंग में करिए तो भी हम लोग हंसते हँसते जाते थे क्यों तो, क्योंकि तो देश का सवाल है और अगर हम अगर गन हमारी ओके रहेंगी तो हमारा देश सलामत रहेगा हमारे नौजवान जो वहाँ पर सेवा देते हैं इस देश की रक्षा करते हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल होता है इसलिए हमको जो हम करते थे बहुत ही सोच समझ के करते थे ताकि उसमें कोई भी त्रुटि ना रह जाए और कोई भी कैजलिटी ना हो ऐसे इस, इसी संभावना से हम पूरा पूरा अपना योगदान उसमें करते रहते थे एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे चलिए अब आर्मी की बात तो अलग है लेकिन साथ साथ में आपका परिवार भी था तो परिवार से मिलने आपका कैसे रेगुलर आप मिलने आते थे या फिर बड़ा मुश्किल से मिलना होता था जब कभी हम बाहर हमारी पोस्टिंग होती थी तो मैं घर को भूल जाता था क्यों भूल जाता था क्योंकि मेरी ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी फर्स्ट होती थी परिवार बाद में क्यों क्योंकि सवाल ये रहता था कि मुझे ये काम करना है ये काम करना है मुझे देश की सेवा करना है और ताकि मेरी आत्मा मुझे कचोटे नाई कि मैंने अपना न, तहे दिल से काम नहीं किया इसलिए मैं घर को भूल जाता था और वहाँ पर न, न, काम करता था और इस दौरान जैसे कभी जैसे डिले होता था कोई इंस्पेक्शन वगैरह में तो कभी अगर जैसे पास में कोई रहा मेरी बेटी रहती थी जैसे अहमदाबाद में या मुंबई में तो एक आध दिन का टाइम निकाल के कभी कभी हम लोग घर आते थे परंतु घर नहीं जाना होता था क्योंकि घर काफ़ी दूर था जबलपुर में रहते हुए इटारसी में रहते हुए काफ़ी दूर था तो आसपास ऐसे घूमने चले आते थे ताकि मतलब फ्रेंड्स भी हो जाएं और आगे काम करने के लायक भी रहें ये एक मेन उद्देश्य ये होता था कि हमें जो काम दिया गया है उसको प्राथमिकता देना घर तो चलेगा परंतु जब हमारा देश रहेगा तब घर, चले। तब घर चलेगा आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आप अलग अलग जगह पे सियाचिन कारगिल ये सब जगह आपने गए पोखरन आपको जाने का मौका मिला तो हर जगह की अपनी अपनी एक अलग क्लाइमेट होती है अलग अलग अपनी जो है वातावरण होता है कौन सी जगह आपको इन तीनों में से जो बहुत अच्छी लगी हो उसके बारे में बताइए मुझे सबसे अच्छी जगह लगी कारगिल क्योंकि वो मैं जब अफसर मैस में बैठ बैठता था तो देखता था कि मनाली की दर्रा पूरा दिखता था कितना सुहावना नजारा होता था और वहाँ से जो जो हमारा अफसर मैस था वो जो था 21 किलोमीटर कारगिल से ऊपर था वहाँ से हम कारगिल नीचे जब लाइट्स जल जलती थी तो नीचे दिखाई देता था कारगिल नीचे और वो से फिर द्रास और बटालिक के लिए रास्ता जाया करता था तो मेरा ये द्रास और बटालिक भी जो है इस, इस दौरान द्रास और बटालिक में भी मैंने जाना हुआ मुझे तो सबसे अच्छा मुझे वही लगा इसी तरीके से जो सियाचिन है सियाचिन में जो जीरो माइल है जीरो माइल से आप गंगटोक जो देखेंगे तो मात्र पहाड़ी है वो पूरी तो जब आप जीरो माइल से नीचे देखेंगे तो आपको गंगटोक नीचे दिखाई देगा कि गंगटोक में नीचेगा तो वो दृश्य भी कभी भूला नहीं जाता हमेशा कभी जैसे फुर्सत के क्षणों में कभी याद करते हैं या कोई हमारा साथी मिल जाता है तो उससे जब बातें करते हैं तो ये ये दृश्य का वर्णन करना हम कभी नहीं भूलते बहुत अच्छा लगता है हमको <laughs> तो ड्यूटी के साथ साथ एंजॉय भी हमने उसी तरीके से किया ड्यूटी को एंजॉय करते हुए अच्छा किया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका कारगिल का जो समय था उस समय आपको जो है बाहरी वातावरण अपने आप में वो बहुत ही सुंदर रम्य स्थान था जिसमें आपने रहकर काम किया और काफ़ी अच्छा लगा आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं कभी कभी हम लोग जो हैं इन सारी चीज़ों को याद करते हैं तो जीवन का एक खुशनुमा जो समय है बीतता है हमारा अच्छे पलों को याद करने से अच्छी चीज़ों को याद करने से खुशी बढ़ती है तो आइए आपकी खुशी को और बढ़ाते हैं एक खूबसूरत गीत के माध्यम से आप सुन रहे हैं रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम का आप सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कर रहो खुशबू फेता है साधन देता है मधुबन खुशबू फेदा है चुपके चुपके सखियों से वो करना भूल मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो गुन रहो मुस्कुराते गुनगुनाते आइए आगे बढ़ते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं बात ही प्यारा संगीत आपने सुना आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है और हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए शंकर शरण जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया आर्मी के बारे में उनका जॉब जो था गन्स बनाना या गन्स को मैन्युफैक्चरिंग करके उनको टेस्टिंग करके आर्मी तक ट्रेनिंग के लिए पहुंचाना ये सारा काम उनका रहता था तो वो बखूबी अपने जो जॉब को है काफ़ी अच्छा उन्होंने किया और हंड्रेड जब वो खुद सेटिस्फाई होते थे उन चीज़ों को तभी वो सेटिफाई करते थे तब तक वो नहीं करते थे तो अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी सेवाएं दी हैं काफ़ी अच्छी सेवाएं दी हैं कारगिल पोखरन और सियाचिन तक वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं शंकर चरण जी से पूछना चाहूँगा कि आपको मुश्किल घड़ी जब जीवन में जो भी मुश्किलें आती थी उस समय आपको कौन साथ देता था और किन से आपको प्रेरणा मिलती है? मेरे जीवन का जो जब भी कोई प्रॉब्लम आता था जब भी कोई कठिनाई महसूस होती थी तो मैं अपनी पत्नी से ज़रूर शेयर करता था वो हमें हमेशा मोटिवेट करती थी और सारे परिवार को साथ में लेके चलती थी आज भी वो अपने पूरे परिवार को लेके साथ चलती है और हमेशा मेरा जो न, न, मेरे को हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना उन्हीं के वजह से मैं आज ऐसी खुशनामा ज़िंदगी जी रहा हूँ क्योंकि बिना अपने साथी के कोई इतना खुश नहीं रह सकता क्योंकि जब वो खुश जब वो हमें खुशी दे सकता है तो हमें भी खुशी के खुशी बांटना ही चाहिए इस तरीके से मैं जो है अपना सारा श्रेय अपनी पत्नी को देता हूँ उसने मुझे इतने संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद हमें हमेशा साथ दिया और हमेशा हमारे साथ रही और हमेशा हमारे साथ रहती है इसलिए उसको मैं किन शब्दों में उसका भी धन्यवाद करता हूँ <laughs> <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप अपनी धर्मपत्नी के लिए एक गीत अगर डेडिकेट करना चाहें पुराने हिंदी फिल्मों में से तो कौन सा गीत आपको याद आता अभी मुझे है तुझे से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझे मेरी जान जिंदगानी <तंगरा> तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी कमी है जिसे गम नहीं खिजा का बाहार तू न दी है मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं खिजा का बबहार तू नदी है मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझे दिखाई मुझे बेखुदी की राह ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी किरा है ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाहें तेरी जुल्फ से उठी है ये घटा की जवानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझे ना मुझे सलामत मेरे दिल का आशियाना न मुझे गमे मुका न मुझे गमे जमाना तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना रहे ऊम्र बल रुब बा पर तेरे प्यार की कहानी पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान ज़िंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे इश्क है तुझी से चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया और बहुत ही अच्छा समा बांध दिया कार्यक्रम के इसमें और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लगा लग होगा और आपके पोते वगैरह हैं तो उनके साथ आप बच्चों को साथ बैठते हैं उठते होंगे छोटे बच्चों के साथ में तो उनके लिए कोई कहानी वगैरह कुछ ऐसे सुनाते हैं मोटिवेशनल बच्चों को अब, अब नाती वगैरह हैं वो तो थोड़े बड़े हो गए हैं उनको बचपन में सुनाया करता था बहुत सारी चीज़ें अभी एक छोटी सी पोती है वो उसका भी पिछले जन्मदिन था तो उसके उसमें मैंने एक छोटा सा गीत गाया था कौन सा गीत छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी पालने में सी झूलती रही खुशियों की महारों में झूमती रही गात मुस्कुराते संगीत की तरह ये तो लगे आंसू की गीत की तरह रर रू रर रू रर रू रर रू तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप मेरा तो यही है आप सभी श्रोताओं से कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सच्चाई के पद के ऊपर चलते रहिए सच्चाई की हमेशा जीत होती है अगर जीवन में कोई संशय डाला तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे हमेशा ये सोचिए कि मुझे आगे बढ़ना है और मैं आगे बढ़ूँगा बढ़ता ही रहूँगा सफल हूँ सफल होऊँगा और सफल होता ही रहूँगा ये एक मंत्र अगर आप जीवन में अपने मन में बैठा लें हमेशा सफल होंगे चलिए काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम लोग आप पहुँच चुके हैं चलिए मैं कहूँगा कि हमारे साथ सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में शंकर शरण जी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया धन्यवाद आपका मैं मुझे इस कार्यक्रम में आपने सहभागी बनाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद चलिए शंकर शरण जी धन्यवाद शुक्रिया आपका और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत सारी खुशियां आपका दिन मंगलमय रहे ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और शंकर चरण जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा सुनते रहो नंबू से आई कोई परी